इसमें प्रथम प्रथम अध्याय में, में बल्ली का 25 मंत्र संख्या पंच विंस देख लिए थे ये विगत तीन मंत्र में 23 24 25 ये तीन मंत्र में यमराजी नचिकेता का ब्रह्म विद्या योग्यता परीक्षा कर रहे हैं नाना प्रकार के प्रलोभन दिखाते हुए तो ये सब प्रलोभन दिखाने के बाद नचिकेता अभी अपना वक्तव्य कहते हैं भाष्य में एवं मृत्युना प्रलोभ्यमान अपनी नचिकेता महाद्ध अक्षोभ्य आह मृत्युना यमराज्य के द्वारा अपि प्रलोभन किए जाने पर भी कर्म निशा नचुआ तब नचिकेता कोई यमराज्य ने प्रलोभन दिखाए तो प्रलोभन दिखाने वाला करते हो करता हो गया यमराज्य नचिकेता हो गया कर्म तो प्रलोभ्य मान अपनी नचिकेता समानाधिकरण है किन्तु नचिकेता महारदव अक्षोभ्य क्षोभण अर्थात कोई भी नचिकेता में नहीं हुआ दृष्टांत देते हैं महारद आठ नंबर टिप्पणी देखिये महारदव अक्षोभ्य इति यथा यथा अति अति अति गंभीर यथ अतिगंभी अतिगभरो अतिगभीरो वन्यमतंगजेन अति गभ, अति महता सुंडा शुंडादंडेन भृशंग न कालुष्य भजते तद्वरागकालुष्यम अभजमन एव शेष यहां अतिगीरोजलाशय जलाशय जला जला अगर बहुत गभर है वन्यमतंगजेन म मतंग गजन अच्छा मतंग गजेन इसमें भी नए में मतंग गजन अनुसार है अच्छा नहीं तो अगर अनुसार नहीं रहेगा तो मत गजन होना चाहिए दो तकार होना चाहिए दो भी नहीं है तो मतंग गजन होगा अर्थात यहाँ अनुसार का लोप नहीं होने का अथवा मुंह मागम होने का ये कोई पाए मतम है मतंग गजे ना यहाँ मूम हुआ है किसी उपाय देखना होगा इसको मतंग गज जैसे बसम बदह उसके लिए तो सूत्र है क्या सूत्र है प्रिय बसे बदह खच वहाँ तो खच प्रत्यय होने से मूम हो जाता है यहाँ किंतु देखा नहीं ठीक है मतंग गजे न महता सुना ये जो हस्ती होता है गजराज कहते हैं बहुत बड़ा हस्ती है तो उसका सुन्दर दंड वो बहुत बड़ा होता है उसके द्वारा भृषम विलोड्य मानो तो बहुत जितना भी वो जल को वो आलोडन करने पर भी न कालुष्यम भजते क्योंकि हस्ती जो जल को आलोडन करेगा ये जल का ऊपरी भाग को करेगा जो जलाशय कम गभीर है तो उसमें अगर ऊपर भाग का जल आलोड़न होगा तो नीचे का मिट्टी को आलोड़न स्पर्श करेगा और फिर मिट्टी को उठा देगा किंतु अगर जलाशय बहुत गंभीर है तो फिर ऊपर का जल जितना भी आलोड़न किया जाए वो नीचे का जो मिट्टी है वहाँ तक ये आलोड़न स्पर्श नहीं कर पाएगा तो इसलिए वो जलाशय तो स्वच्छ ही स्वच्छ रहेगा ऊपर का जल खाली घूमते रहेंगे तो इसी प्रकार कहते के कहते हैं नचिकेता का वही स्थिति है अर्थात जितना वैराग्य इतना अंदर तक दृढ़ है तो उसका ऊपर में जितना भी आप प्रलोभन दिखा करके आलोड़न करिए उसका वैराग्य जो अंदर में दृढ़ है वो ऐसे ही दृढ़ रहेगा किसी प्रकार के कालुष्यम न भजते कालुष्यम अभजमान वैराग्य अगर हमारा थोड़ा ऊपर में है तो कुछ प्रलोभन मिलने पर फिर हमारा वो वैराग्य कालुष्य को प्राप्त करता है कलुषित तो हो जाता है यहाँ इस, इसके द्वारा दिखाया जाता है महा्रदय दृष्टान्त तो देकर के दिखाते हैं कि नचिकेता का वैराग्य अति दृढ़ है नचिकेता अभी उत्तर देते हैं शोभावामर्त्यशेद तत्सर्वेन्द्रिया जर ये तेज अपि सर्व जीवित मल्पमे तवैवाहाव नृत्य गीते अंतका संबोधन करते हैं हे अंत मर्त अंत यद्रिया तव जर अव जीवित अल्पमेंगीते तवै नित्य गीते वाह तब एवं नृत्य गीते तब एव इस प्रकार के अन्याय हो जाएगा मर्त्य अंत का अर्थात अंत तो करने वाला किसका अंत करेगा जिसका अंत हो सकता है अंत किसका होगा कहते हैं मर्त्य मरण धर्म तो मरण धर्म धर्मों वालों का अंत करने वाले संबोधन करते हैं हे है अंत यद स्वभावा ये जो पदार्थों का धर्म है स्वभावा स्व अर्थात कल इनका भाव विद्यमानता इस ये संशयग्रस्त है अर्थात ये पदार्थ कल रहेंगे नहीं रहेंगे कहीं स्व अभा इस प्रकार के भी पदच्छेद करते हैं कहीं कहीं कोई पुस्तक दिखाते हैं इस प्रकार अर्थात कल नहीं रहेंगे यहाँ तो स्वभावा अर्थात स्व भविष्यंति भाष्यकार स्व भविष्यंति इस प्रकार पदछ्छेद प्रथम निकाले हैं कर लिए पदार्थ रहेंगे नहीं रहेंगे इसका तो कोई निश्चय नहीं है और ये सब पदार्थ आप जो दे रहे हैं उसका भोग करने से सर्वेन्द्रियाण तेज जरयंती सारे इंद्रियों का तेज तेज अर्थात तो विषय ग्रहण सामर्थ्य इसको कहा जाता है तेज ये सब तेज को जरयंती जरयंती अर्थात तो नाशयती अपी सर्वम ये सब प्राप्त हो जाने पर भी जीवितम अल्पमेव ये जो जीवन है वो तो अल्प ही है जीवितम अल्पमेव एव अर्थात तो ब्रह्मा जी का आयु भी हो जाए तो भी जगत में जितना भोग्य पदार्थ है सबका भोग नहीं किया जा सकता है अपी अपी कह करके अर्थात चाहे वो विराट का आयु हो जो कि सबसे अधिक आयु वाला है उसका भी जीवन सारे भोग्य का दृष्टि से अल्प ही है इसलिए क्या निष्कर्ष नचिकेता कह रहे हैं तो एव वाहा ये जो आप रथ दे रहे हैं ये सब रथ आपका ही हो और रथ केवल यमराज्य नहीं दिए थे वो रामा दिए थे जो रथ के साथ तो नचिकेता वो रामा का नाम लेना नहीं चाहते हैं सीधा कहते हैं कि रथ आपका रहे रथ अर्थात रथ में जो सब ये रथिनी है वो भी सब आपके रहें और तव गीते नृत्य गीत ऐसा भी कोई यमराज जी नचिकेता को नृत्य गीत नहीं दिए थे किंतु नचिकेता कहते हैं नृत्य गीत आपके पास रहे नृत्य गीत उपलक्षित रामा अर्थात नचिकेता का वैराग्य इतना अधिक है कि वो रामा शब्द व्यवहार करने के लिए भी तैयार नहीं हो रहा है तो अर्थात तो स्त्रियों का नाम मात्र लेने का भी वो तैयार नहीं हो रहा इसको एक नंबर टिप्पणी देखिए वैराग्य तक्षण्यात स्त्री नामापि अनुचिचार अनुचिचारय आह अथा वैराग्य अत्यधिक होने से स्त्रियों का नाम भी नहीं लेते हैं इसलिए हम लोग का परंपरा में कोई भी स्त्री है तो माताजी कह देते हैं अन्यथा ही तब सत्स तब संतु रामा इति ब्रुआया नचिकेता को ये बात कहना चाहिए था जो रामा आप हमको दे रहे हैं आप अपने पास ही रहिए रखिए ऐसा कहना चाहिए दान प्रत्याख्यान सामन विषय तो अच्छा युक्त दान और प्रत्याख्यान आप हमको जो चीज दे रहे हैं हम वो चीज नहीं ले रहे हैं इसलिए समान शब्द प्रयोग होना चाहिए समान विषय होना चाहिए युक्त दात्री प्रख्यार पर समान शब्द घटित तो दान और प्रत्याख्यान का विषय समान होना चाहिए नहीं तो हमको कोई रोटी दे रहा है हम कहेंगे हम चावल नहीं खाएंगे इस प्रकार की घटेगा क्या तो अगर इस प्रकार की नहीं हो सकता है कि शब्द भी समान होना चाहिए आप रोटी दे रहे हैं तो हम कहेंगे हम नहीं नहीं हम रोटी आज ग्रहण नहीं करेंगे इस प्रकार के कहना चाहिए भावस्तु नृत्यादि कारिण्योरंभादी रम रम अवसर नृत्य गीते शब्द कहकर के नचिकता कहते हैं आखिरी वही अवसर हमको ये सब आवश्यक नहीं है चाहिए नहीं तो ये सब अर्थात गंभीर विचार करने से इसे ये तात्पर्य निकलता है इसलिए महिलाओं को माता जी शब्द ऐसा व्यवहार करना यह अच्छा है भाष्य में स्वभा शो भविष्य न वा इति संदिहम कल ये पदार्थ होंगे अथवा नहीं होंगे इस प्र इस विषय में संदेह सन्देह सन्दीमादिहन ये सब सन्दिहम सदिहम ये संवा भवन तय अच्छा येसं भाव आगे भाव दे दिया भाव का अर्थ भवनम जो सो भावा दे दिया तो इसका अर्थ है कि संदेह मानव एवं येसं शाम भाव संदेह मान कर्मणि निशान है भाव के साथ अनुय है ये सब पदार्थों का भाव संदिहमान अर्थात ये रहेंगे नहीं रहेंगे अर्थात ये सब दीर्घ काल अथवा नित्य होंगे अथवा नहीं होंगे तो तदिहमान हो भाव भाव का अर्थ भवन भवनों का अर्थ इनका विद्यमानता तो तोया उपन्यस्ता भोगान आप जो भोग पदार्थ हमको दे रहे हैं इनका विद्यमानता संदिह मान है ते स्वभा सब पदार्थ अर्थात आप हमको जो भोग्य पदार्थ दे रहे हैं वो सब स्वभाव किंच मर्त मनुष्य अंतक हे मृत्यु यदेन्द्रण तेजस्तर अपक्षयती अफसर प्रभृतो ही भोगा एव एते अनाथ मर्स मंत्र में हुआ कि मर्त्य अंत मर्त्य अर्थात मनुष्य से कह दिया गया मर्त्य केवल मनुष्य नहीं बाकी सभी है तो मनुष्यों का अधिक कहते हैं क्योंकि मनुष्य ही शास्त्र में अधिकृत है उसी को ही ये सब बात कहा जाएगा ये ब्रह्म सूत्र में एक सूत्र है हृदय अपेक्षा ही मनुष्याधिकार इस प्रकार के एक सूत्र है तो मनुष्यों को ही शास्त्र में अधिकार है इसलिए यहाँ मर्त्यस्य शब्द का अर्थ मनुष्य से ऐसे कह दिया मत मनुष्यस्य से अतक हे मृत्यु इनको सब मारने वाले हे मृत्यु यदत सर्वेन्द्रिया तेज तजर्वेंद्रिया तेज है तेज तीन नंबर टिप्पणी सुख जीवन प्रयोजक सामर्थ्य अगर इंद्रियों का सुख जीवन के लिए सामर्थ्य रहेगा तो कहा जाएगा कि व्यक्ति में अभी तेज है अगर इंद्रियों का सामर्थ्य चला गया कहते हैं तेज ही न हो गया इंद्रिय अगर इंद्रिय में तेज है तो सभी पदार्थों को ठीक ग्रहण कर पाएगा जरयंती जर जर जरयंती का अर्थ अपक्षयंती नाशयंती जरयंती धातु हो गया झ्री झ्री धातु से जरयंती जर होने के लिए नीच होगा तो जी से ज्री से नीचे हो जाने से अचुणिति से वृद्धि होके धातु क्या बन जाएगा जारी और फिर बहुवचन में लोट में क्या रूप हो जाएगा जारयंती होना चाहिए किंतु यहाँ जरयंती हुआ जनी ज्री क्षो रंजो अमंताश्चय उसे मित हो गया मित होने से मिताम ह्रस्व टिप्पणी में दिए हैं बड़े महाराज जी चार नंबर टिप्पणी में जनी झ्री रंजो अमंताश्च इति मित्वास्वत्व ये बातिक है इसे बातिक से ज्री बयाहानी बनो धातु को मित हंग, मित संज्ञा हो गया मित होने से परमेणीच होने से मिताम ह्रस्व उसे ह्रस्व हो गया तेज जरयंती कोन अवसर प्रभृतो ही भोग अनर्थाय एव। भोग अनर्थ के लिए ही है पदार्थ उतना ही ग्रहण करना चाहिए जितना शरीर रक्षण के लिए आवश्यक है उससे अधिक लेंगे तो ये अनर्थाय अनर्थ ही होगा तो अपक्ष अपक्षयंती जरयंती तेज कहा गया तो खाली तेज इंद्रियों का सामर्थ्य नहीं बाकी भी सब सामर्थ्य नाश करेगा जो कि सुख जीवन का आवश्यक सुख जीवन के लिए आवश्यक है क्या जृश दिया न वहां देखेंगे सिद्धांत में भी दिया है या लेंगे और, और, वो वो और वहाँ शीत ऐसा समाधान दिए है क्या क्या नाश कराएगा कहते हैं धर्म वीर प्रज्ञा तेजो यश प्रभृति नाम क्षेत्र ये सब सात्विक गुणों का कार्य होते हैं धर्म वीर प्रज्ञा तेज यश ये सब को नाश करेंगे भोग भोगवृत्ति अधिक होने से सात्विकता नाश हो जाएगा तो फिर तामसिकता आ जाएगा अत्यधिक होगा तो नहीं तो राजसिक राजसिक अर्थात बहुत प्रवृत्ति करवाएगा भोग का संस्कार होने से प्रवृत्ति ज्यादा करवाएगा तो प्रवृत्ति ज़्यादा करवाएगा तो रजोगुण बढ़ेगा सत्वगुण चला जाएगा तो ये सब नाश हो जाएंगे धर्म वीर प्रज्ञा तेजो यश ये सब नाश होंगे यांग चापी दीर्घ दीर्घ जीविका तोम दित्सती तथापि श्रृणु जो दीर्घ जीविका दीर्घ जीविका दीर्घ जीवनम धातुअर्थ निर्धा निर्देश ऐसे कल आया था जो आप दीर्घ जीवन देते हैं उस विषय में भी ये बात सुनिए सर्व यद ब्रह्मणों जीवित आयुर्ल्पमे अल्पमेव मुत अस्मदादि दीर्घ जीविका जो ब्रह्मा जी का भी आयु है यद ब्रह्मणों अपि ये जो है वो मंत्र में है अपि सर्व जीवित अल्पमेव यही अपि शब्द भाष्यकार व्यवहार कर हैं यद ब्रह्मणों जीवित जीवित अर्थात आयु हो वो भी अल्प ही है किसके लिए कहते हैं जगत में जितना भोग्य पदार्थ उपलब्ध है वो सबका भोग करने के लिए ब्रह्मा जी का आयु भी अल्प है कि मुतः अस्मदादि दीर्घ जीविका हम लोगों को जो दीर्घ जीवन प्राप्त होगा उससे क्या होगा जब ब्रह्मा जी का आयु भी भोग करने के लिए पर्याप्त तो नहीं है इसमें दस नंबर टिप्पणी का अंतिम पंक्ति देख लीजिए श्रेयते ही यद ययाति प्रभृती अतिवृत्तम अतिवृत्तम अर्थात तो उनका जो घटना हुआ था यति बहुत भोग किया करके अंतिम ये निष्कर्ष सुनाया नजातु जात काम कामा, नजातु काम न जात काम न उपभोगे नामम्यति हविषा कृत्समे भूय एवं वर्धते काम काम उपभोगेन न जात साम्यति काम का भोग करने से इति काम भोग पदार्थ भोग पदार्थ का भोग करने से काम काम अर्थात इच्छा ये भाव में घय पहले काम अर्थात कर्मणि घय हुआ कामा नाम उपभोगे न ना, काम इच्छा न जातु साम्यति जातु अर्थात कदाचित कभी भी ये शांत नहीं हो जाएगा अपितु फिर क्या होगा हबिषा हबीस देने पर घृत इत्यादि अर्पण करने पर कृष्ण वर्तमा इव कृष्ण वर्तमा कहते हैं अग्नि तो जिसका मार्ग कृष्ण धुआं निकलता है काला धुआं इसलिए उसको कृष्ण वर्तमा कहते हैं हबिषा घृता आदि हबी के द्वारा अग्नि जैसा भूय एवं अभिवर्धते फिर बढ़ता ही है भोग करेंगे तो वासना बढ़ेगी ये कभी घटेगा नहीं तो इसलिए ये भोग से सर्वदा ये कहा जाएगा कि इसको निवृत्त करना है इंद्रियों को कश्चित धीर इसी में आएगा ना कश्चित धीर प्रत्येगात्मान ईक्षत आवृत चक्षुर अमृतत्व चक्षु का आवरण कर लेगा चक्षु उपलक्षण है सारे इंद्रियों को जो निग्रह कर सकता है वही इस मार्ग में चल सकता है अतस्तवैव तिष्ठतु वाह रथादय तथा नित्यगितेच इसलिए आप जो सब पदार्थ हमको दे रहे हैं वाहा नृत्य ये सब आपके पास ही रहने दीजिए हम लेना नहीं चाहते किंच अच्छा आ आगे और भी नचिकेता कहते हैं खाली इतना नहीं और भी आप जो सब हम पदार्थ दे रहे हैं वो पदार्थ क्या काम का है वो तो हम बता दिए और आगे ये पदार्थ अभी तो हमको जरूरत नहीं है अगर जरूरत होगा तो आप साथ में है तो हम अभी ये सब क्यों लेंगे आज जब चाहिए तब तो ले लेंगे कहते तो अभी से हम क्यों इसको ढो के चलेगा कहता आप रखिए अपने पास न वित्ते न तर्पणियों मनुष्यो लपस्यामहे वित्त मद्राक्ष चेतवा जीवित श्यामो या वि स एव नचिकेता कहते हैं मनुष्यः वित्ते न तर्पणीय मनुष्य वित्त के द्वारा कभी भी तर्पणीय तृप्त हो जाएगा ये नहीं है ये शायद इनका है भर्तृहरि का अर्थाजने क्लेशः क्लेशस तथे परिपालने नाशे दुखम व्यय दुखम दिग्र्थान क्लेश कारिण तो अर्जने क्लेश जो धन कमाते हैं वो कितना कठिन होता है वो तो जानते हैं कहते साधु लोग तो बहुत ज्यादा परिश्रम नहीं करते हैं धन मिल जाता है वो परिश्रम करते नहीं धन मिलना ये तो पता नहीं चलता किंतु परिश्रम करके जो पुण्य कमाते हैं वो धन लेने से वो चला जाता है तो लगता है कि हम परिश्रम करके धन नहीं कमाते हैं किंतु महान परिश्रम करके साधु भी धन कमाते हैं क्योंकि महान परिश्रम करके जो पुण्य प्राप्त करते हैं वो चला जाता है एक महात्मा एक बार गए थे अपने मतलब जन्मस्थान इत्यादि में दस दिन जाकर के बहुत परिश्रम अर्थात रात भर वहाँ भजन गाते हैं बहुत भजन गाए रात भर भजन गा करके आए यहाँ आकर के एक दिन के बाद बीमार हो गए निर्मल हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया करीब पाँच दिन रहे तो फिर हम पैसा भेज दिया कि ठीक है दे दो वो किन्तु बोले कि नहीं स्वामी जी हमारे पास पैसा है हम दे देगा तो ठीक है और दे करके फिर आगे आ आगर के भूले हैं कि आठ दिन भजन गा करके हम ग्यारह दस ग्यारह हजार कुछ ऐसा बोले इतना लाया था और ये सब चला गया आगे अगर भजन भी गाना है ना उसके लिए पैसा मत लेना नहीं तो देखिए पैसा तो गया और आप अभी पाँच छः दिन हॉस्पिटल में भी रहे कि पाठ भी छूट गया तो जो महान परिश्रम करके हम पुण्य कमाते हैं धन लेने से वो चला जाता है ये सब तो भोग करके सीखना पड़ता है और नहीं तो दूसरों का पीड़ा से भी अगर सीख जाते हैं तो हम बुद्धिमान अर्थात प्राज्ञ बन जाते हैं तो इसलिए ये अर्थ ये अर्जन करना ये तो क्लेश है और तथे व परिपालन उसका पालन करना भी महान पीड़ा है तो ये अगर संसारी है गृहस्थ है तो सरकार का राजा का भय रहेगा अगर साधु भी हो गया अगर पैसा पास में है तो भी उसका रहेगा दूसरों को पता ना चले ये हो नहीं तो पड़ा भी रहेगा ना बीच बीच में खटका लगाएगा ये क्या करें किसको दे, क्या करें यह होगा इस प्रकार की बुद्धि होगी और नाश है दुखम व्यय दुखम दिगर थान क्लेश जिसको आसक्ति होता है और नाश हो जाने से दुख होगा खर्चा हो गया तो दुख होगा तो ये धन तो केवल दुख का ही कारण है और नचिकेता कहते हैं जितना मिलने पर भी मनुष्य इससे तृप्त हो जाएगा ये तो संभव ही नहीं है यही शायद भो कहते हैं कि एक ओ एक ओ सती सती जसो सती इस प्रकार की उनका एक श्लोक है एक रुपया हो गया तो फिर दस रुपया चाहेगा दस हो गया तो सौ चाहेगा सौ चाहेगा तो हजार लाखों करोड़ चाहेगा और करोड़ चाहने के बाद फिर आगे यह लोग नहीं होगा फिर इंद्र चाहेगा इंद्र होने से फिर आगे कहेगा मैं प्रजापति हो जाऊँ ब्रह्मा हो जाऊँ तो इसका कोई काम का कोई अंतर नहीं होता है और दूसरी चीज अच्छा है कि अद्रक्ष अच्छा इसका अन्न करते हैं वित्ते मनुष्यो मनुष्यों न तर्पणीय ता अद्राक्षम चेत वित लक्षे और यवत तो शिष्यसी जीवीष्याम वरस तो मे सवे मनुष्य कभी वित्त से तर्पणीय तर्पणीय अर्थात तृप्त तो तो नहीं हो जाएगा और त्वा अद्राक्षम छेद आपका दर्शन हम किए हैं तब तो वित्तम लक्ष्या महे धन तो हमको प्राप्त हो ही जाएगा आपका दर्शन किए आपका दर्शन किए हैं अर्थात तो आपके थोड़ा बराबरी में हम आ गए अभी हम कोई छोटे व्यक्ति और नहीं है और आपके साथ परिचय हो गया हमको जब आवश्यक होगा आपसे मिल ही जाएगा लपस्यामहे वित्तम अद्राक्ष अद्राक्षम चेत आपका दर्शन हुआ है तो हमको वित्तम मिल ही जाएगा और यावत तुम इस शिष्य से जब तक आप यम पद में रहेंगे तब तक हम आपसे अभी परिचित है हम तो जीते ही रहेंगे आप कैसे हमको मार देंगे हमको अभी बर भी दे रहे हैं और हम का हमारा मरण का आप निमित्त नहीं बनेंगे ये भी निश्चय है इसलिए वरस्तु में स एवं वरणीय है इसलिए जो मैं वर मांगा शरीर मन बुद्धि इत्यादि से अतिरिक्त और कोई नित्य आत्म पदार्थ है नहीं है हमारा वर तो वही रहेगा किंच भाष्य में न प्रभुते नित्ते न तर्पणीयो मनुष्य है प्रभुत वित्त बहुत सारे संपत्ति मिल जाने के बाद भी मनुष्य कभी तृप्त नहीं हो जाता है नहीं हो जाता ऐसे पाँच साल का नचिकेता कहते हैं क्यों हेतु है भी देते हैं नहीं ही वित्तलाभ लोके कस्यचि तृप्ति करो दृष्ट धन प्राप्त करके कोई तृप्त हो गया ये देखा नहीं गया है जितना भी प्राप्त करे और प्राप्त करने के लिए चलेगा पर यदि नाम अस्माक वित्त तृष्णा स्या लपस्यामहे महे प्राप्यामह इतद वित्तम अद्राक्ष्म दृष्टवंतो व्यय चेत तव त्वा यदि नाम अगर हो भी जाए अस्माकृष्णा हमको कभी वित्त की इच्छा हो जाए धन की इच्छा हो जाए प्राप्ति हो जाए ऐसे लपस्यामहे लप्यामहे अर्थात प्राप्यामहे हम प्राप्त कर लेंगे क्या प्राप्त कर लेंगे ए तद वित्तम ये वित्त प्राप्त कर लेंगे कैसे अद्राक्षम दृष्टवंतो वयम चेत त्व अगर हम आपका दर्शन कर लिए इसी पुण्य से हमको ये वित्त प्राप्त हो ही जाएगा तो आपके साथ हमारा संबंध हुआ तो आप हमारा आवश्यकता पूर्ण करेंगे ये नचिकता कह रहे हैं जीविते अपनी तथे जीवन का विषय में भी वैसा ही है आप हमको दीर्घ जीविका दे रहे हैं तनचिकेता तो नचिकता कह रहे जीवि श्याम यावद याम्य पदे त्वम इसि श्यशी त्वम प्रभु श्या जब तक आप याम्य पद में याम्य यम संबंधी यत्त्यय हो जाता है याम्य पद में अर्थात यमराज पद में जब तक आप इस शिष्यसी इस शिष्यसी का अर्थ कह रहे हैं इस शिष्य से क्योंकि जो सासु अनुशिष्टो धातु शास्ते आत्मनिपद है मंत्र में तो परश्मी पद दिया गया तो इसलिए कह रहे हैं कि तुम इस शिष्य से आप जब तक करेंगे शासन करेंगे अर्थात प्रभु जब आप जब तक स्वामी हो करके रहेंगे अर्थात तो मरण का स्वामी जब तक आप होकर के रहेंगे तब तक हम जीवित रहेंगे कथम ही मृत्य स्तया समेत अल्पधनायुर भवे नचिकेता कहते हैं आपके साथ मेलन होने के बाद आपका दर्शन होने के बाद मृत्य मनुष्य अल्पधन आयु वाला कैसे हो जाएगा महान व्यक्ति के साथ संबंध होने के बाद कोई व्यक्ति ये दरिद्र और अल्प आयु वाला कैसे हो जाएगा ये दृष्टांत तो आता है पुराण में जो सुदामा कहते हैं भगवान के साथ संबंध हो गया तो उसको क्या प्राप्त हो गया तो यह दृष्टांत तो आठ नंबर टिप्पणी देखिए कथम ही इत्यादि देवते ही देवतुल्यो भिजायते यतो योषा गुणा लोके संगम प्रभवान विदु देवताओं के साथ संगम होने पर मेलन होने पर देवतुल्य हो जाता है देवतुल्य हो जाता है अर्थात वो गुण वाला हो जाता है यतो योषा गुणा लोके संगम प्रभवान विदु लोक में दोष और गुण ये संगम प्रभव बहुप्रिय संगम संगम प्रभवो येसाम, शाम दोषान गुणानाम च संबंध से ही दोष गुण आते हैं देवताओं के साथ संबंध हुआ तो देवता जैसे हो जाएगा ऐसे ही गुण हो जाएगा इसलिए कहते हैं न हम लोग जब इस मार्ग में चलते हैं हमको जितना अधिक ध्यान रहे कि हम जिनके साथ संग कर रहे हैं वो हमसे ऊंचे हैं तो हमसे ऊंचे के साथ अगर हमारा संबंध रहेगा तो हमारा अग्रगति होगा हम धीरे धीरे ऊपर उठेंगे अगर जो अर्थात दुष्कर्म में लिप्त हो गए नीचे हो गए उनके साथ अगर हमारा संबंध रहेगा तो उनका संस्कार हमारे अंदर में आएगा इसलिए हमेशा ध्यान रखना है कहा जाता है कि हम ऐसा स्थान पर रहें जहाँ हमसे भी आगे लोग हैं तब हम उनका जीवन से उनको देख करके सीखेंगे तो अगर हम कहेंगे हम ऐसे जगह में रहेंगे हम ही वहाँ का मुख्य हो गए अर्थात हम ही सबसे अच्छा हो गए वो स्थान छोड़ ही देना अच्छा है अगर जब तक हम लक्ष्य नहीं पहुँच गए हैं हमको ऐसे स्थान पर रहना है जहाँ हमसे भी और ऊंचे व्यक्ति हैं नहीं तो कहेंगे ये अगर हम लक्ष्य पहुँच नहीं गए तो अहंकार से बसीभूत हो जाना स्वाभाविक गिर जाएगा वो व्यक्ति तब तो सभी का कल्याण करके लग करके स्वयं ही गिर जाएगा आगे टिप्पणी में नरो यादृशे न सशक्तो नयो लोके रूढ़िम आरूढ़ यादृशे न सामसक्त जिस प्रकार की संग करेगा नर तादृशवती उसी प्रकार की हो जाएगा इति च नयः लोके लोक में यही नय नय अर्थात ये सिद्धांत रूढ़िम ये लोक में ये सिद्धांत ये रूढ़ है दृढ़ अर्थात सभी लोग इसको ग्रहण करते हैं इसलिए संग अर्थात किन के साथ हम मिलते हैं उससे निर्णय हो जाता है पता भी चल जाता है कि इसका बुद्धि भी किस प्रकार की है भाष्य में वरस तुम्हें वर्णीय स एव यद आत्मविज्ञानम इसलिए नचिकेता कहते हैं तो ये जो सब पदार्थ देते हैं वो तो सब हानिकारक है और कभी भी हमारा मन में हो जाएगा तो वो मिल जाएगा आप तो हमको वही बर दीजिए कि ये शरीर मन बुद्धि अपेक्षा भिन्न कोई नित्य पदार्थ है अथवा नहीं है इस विषय को हमको बताइए अभिनचता आगे कह रहे हैं अजीर्यता मम्रिताना, अजीर्यता अजीर्यन मर्त्य क्रोधस्थ प्रजानन अभिध्यायन वर्णरति प्रमोदानतिदीर्घे जीविते कौरमेत कोधस्थ जीन मत प्रजानन अजीर्यता वर्णरतिमोदन अविद्यायन अतिदीर्घे जीविते को रमेत कोधस्थ पृथ्वी पृथिवी अध सामनाकरण है अध अर्थत् अंतरक्षेक्षा पृथ्वी को अध कहा गया तो हो गया इति क्रोध तो त्रिषति इति क्रोधस्थ अर्थात तो पृथ्वी लोक में होने वाला कौन कोंजीरियन मर्त्य मृत्य जो कि जरा को प्राप्त हो जाता है <coughs> जन्म का द्वितीय दिन से ही अपक्षय आरंभ हो जाता है अपक्षय अर्थात तो आयु का अपक्षय आरंभ हो जाता है मर्त्य मृत्यु के दिशा में चलने लग जाता है इसलिए ये पृथ्वी लोक में रहने वाले मर्त्य प्रजानन जिसको ये बात पता है कि उत्कृष्ट लोगों के पास जा रहे हैं तो उत्कृष्ट पदार्थ की ही याचना करनी चाहिए ऊंचे व्यक्ति के पास जा रहे हैं और जाकर के वहाँ छोटा चीज मांग लेना तो ये बुद्धिमानी नहीं है ये प्रजानन जानता हुआ अजीरियताम अमृता नाम उपेत्य जिनको जरा प्राप्त तो नहीं होता है अमृत अपेक्षिक अमृत अर्थात देवता लो। तो लोक तो मृत्यलोक में रहने वाला ये मर्त्य देवताओं का उपेत्य उपेत्य अर्थात समीपम गत्वा जाकर के वर्ण रति प्रमोदान अभिध्या देवताओं के पास जाकर के वर्ण रति प्रमोद ये सब वर्ण शब्द का अर्थ ये रस विशेष अच्छा वर्ण अर्थात वही वर्ण वाला पदार्थ रति प्रमोदान अर्थात सुख का जो साधन है वही सब वर्ण के लिए कहीं टिप्पणी में रति प्रमोदन ये सबको अभिध्यायन अभिध्यायन अर्थात इसको चिंतन करके जा रहे देवताओं के पास ये अर्थात सुखम यह लोक में सुख देने वाले पदार्थों को चिंतन करके देवताओं के पास जो जा रहा है चिंतन करके देवताओं के पास जा रहे है अर्थात देवताओं को यही सब पदार्थ मांगने के लिए जा रहा है इस प्रकार की अति दीर्घे जीवित कह रमेत तो यही सब पदार्थों को प्राप्त करके सुख भोग करते मतलब करने का इच्छा से दीर्घ जीवन प्राप्त करने के लिए ये कौन इसमें रमण करेगा अर्थात तो कौन चाहेगा देवताओं के पास जा रहे है तो हम कुछ ऊंचे पदार्थों का आशा रखना चाहिए ये नचिकेता भी ये बात कह रहे हैं टिका में किंच पुरुषार्थ लाभे संभवती अधमं कामयम मूर्ख एवं ततोपि सैम एव मम सर इतिहा किंच उत्कृष्ट पुरुषार्थ लाभे संभवती अगर हम देवताओं के पास जा रहे हैं तो हमको उत्कृष्ट पुरुषार्थ लाभ हो सकता है तो ऐसे संभवती सती सप्तमी है अर्थात तो संभव होने पर अधम कामयमानो मूर्ख एवं अहम श्याम छोटे चीज को चाहने चाहते हुए हम मूर्ख ही माना जाएगा अर्थात मैं मूर्ख ही हो जाऊँगा तथोअपि माम स एवं बर इतिहाह इसलिए मेरा तो बर वही है जो आत्मविषय का बरह हमने मांगा था कोई ये भोग्य पदार्थ हम नहीं चाह रहे हैं यतच अजीर्यता व्योहां अवता अमृता सकाशम उपेत उपगम्य आत्मन उत्कृष्ट प्रयोजना तेभ्य प्रज प्रजान प्र, प्र, उपलब्धम स्वयं तो जीरयन मत जरा मोधस्थ कुृ अधस्लोपेक्षया तैंतिष क्रोधस्थ सन थम एवं अविवेकी प्रार्थनीय पुत्र बीत हिण्यादि अस्थिर वृणीते यतच क्योंकि अजीरियताम अजीरियता वयोहानि अप्रापनु बताम व्यय हानि अर्थात जो आयु हानि जिनका नहीं होता है ये देवताओं का आयु हानि आयु हानि होने का अर्थात आयु तो हानि होगा आ नहीं तो फिर वहाँ से वो लोग आये कैसे वापस आयुहानी जैसे मरते लोग में अगर आयुहानी हो रहा है तो शरीर में जरादी आ जाते हैं वहां ऐसे नहीं होता है वायोहानि अप्रापनुवताम अर्थात जरादी को प्राप्त नहीं करता हुआ अमृता नाम अमृता नाम अपेक्षिक अमृत तो है उनका मरण विधुरा टीका में दे दिए टिप्पणी में दे दिए मरण उनको मरण नहीं होता है अमरा निर्जरा देव इतनी अमर उदोषात अमर कोष में कहा गया आपेक्षिक अमृतत्व तो दीर्घ काल रहेंगे अमृता सकासम सकाशम उपेत्य उनके पास जा करके उपत्यकार कहते उपगम्य जा करके आत्मन उत्कृष्ट प्रयोजनातर प्राप्त उत्कृष्ट प्रयोजन जो अभी ये, यह लोक में जो प्रयोजन सब मिल जाते हैं उसको नहीं उससे उत्कृष्ट प्रयोजनांतरम प्राप्तव्यम तेभ्य तेभ्य अर्थात वो देवताओं से प्रजानन उपलभमान जो इस प्रकार की जानता है देवताओं के साथ मेलन हो रहा है तो उत्कृष्ट पदार्थ मिल सकता है स्वयं तु जीरियन मृत्यो जरा मरणवान स्वयं तो मृत्य है मरत्य लोक में व्यवहार करता है यहाँ का जो पदार्थ है उसको नहीं मांगना है कोधस्थ कु पृथ्वी अधस्य अधस्तक्षादोकापेक्ष तो कोध का विग्रह कह दिए कू का पृथिवी अर्व अध हैे अंतरक्ष दिवोक के अपेक्षा तैय्या ठती कोधस्थ सन् ये पृथ्वी लोक में रहता हुआ कथम एवं एव अवेकिपनीय पुत्र वित्तहिण्या अस्थि त तो ये अविवेकि के द्वारा ये कैसे ये पुत्र वित्तहिण्य ये सब कैसे ये मांगा जाएगा अस्थिर वृणीते ये सब पदार्थ अस्थिर अस्थिर अर्थात तो अनित्य ये अनित्य पदार्थ को कौन मांगेगा को तदास्थ इति वाठ मंत्र है क्य करवा पाठातरमचा इसके लिए अस्विन पक्षे च अक्षर योजना अगर को तदास्थ होगा तो तद आस्थ अर्थात उसमें रहने वाला अक्षर योजना इस प्रकार के पाठ में अर्थ कैसे बताते हैं तेषु तेजु अर्थात पुत्रादिषु आस्था तदास्थ अर्थात तस्म आस्था यशि तदास्थ इस प्रकार की हम विग्रह करेंगे तस्वीर तुम भाषा में कहते हैं तेज़ पुत्रादिशु आस्था आस्थिति तात्पर्य वर्तनम ये पुत्रादि में ही महत्वबुद्धि रखना इसको कह दिया गया ततो तदस्त यु तात्पर्य को युषाथ दुष्प्रापम्पी प्राप प्रापीपीसु तदस्थो उससे तत्कतर ये जो पुत्र उसमें जो तात्प महत्व बुद्धि रख करके जीवन बिता रहा है उससे अधिकतरम पुरुषार्थम उससे और अधिक अर्थात तो ऊंचा पुरुषार्थ दुष्प्रापम अभी प्रापी पैसु ये दुष्प्राप है उसका प्राप्ति आराम से नहीं हो सकता है तो होने पर भी प्रापी पैसु को तदास्थो भवेत। जो अभी उसको पुत्र बित्तादि प्राप्त हुए हैं उससे ऊंचे पुरुषार्थ जब प्राप्ति होने का समय है तो तब ये तदार्थ पुत्र पुत्र वित्तादि में महत्वबुद्धि रखने वाला कौन होगा ऊंचा पदार्थ मिल रहा है तो नीचे पदार्थ में महत्वबुद्धि कौन रखेगा न कसित कहते हैं कोई इस प्रकार के कार्य नहीं करेगा तद असारंज तदर्थो श्या, तदर्थी स्यात् ये पुत्र बितादि यह लोक का पदार्थ ये सब असार है वो तो एक दिन सब छूट जाएंगे तो इसलिए ये पुत्र बितादि में महत्व बुद्धि कोई भी नहीं रखेगा ये इस प्रकार की अर्थ हो गया यहाँ तदास्थ का अर्थ तेसु आस्था यश्य अर्थात यह लोक में जो पुत्र बितादी उसमें ही आस्था महत्व बुद्धि रख करके जो चलता है इस प्रकार की व्यक्ति को अगर और ऊपर का पदार्थ मिल जाएगा वो क्यों उसको नहीं चाहेगा ये छोटा चीज में क्यों बुद्धि रखेगी किंच अच्छा अगे सर्वो ही ऊपरी उपरी, उपरी एव बुभू सति लोक तस्मा न पुत्र वित्ता लाभे ही प्रलोभ्यो अहम नचिकेता कहते हैं सर्वो ही इस लोक में सभी ऊपरी ऊपरी एव बुभूसती बुभू में धातु क्या हो जाएगा भू भू भू सती तो भू धातु से सन हो गया भू धातु सेट है शनि शनि ग्रह गुहस उसे हो जाएगा हा उगंत है शनिग्रह उगंत है उससे भी हो जाएगा ये तो भू के आगे सन हाँ उससे अनिट होगा उसी से ही अनिट होगा अनिट होने से फिर झलकित हो गया कित होने से गुण नहीं हुआ बुभूसती मन ए लोक में सभी कोई उपरी उपरी उपरी उपरी छयन टिप्पणी उत्कर्ष में बुभूसतिकर्षमे आत्मनो लिप्सते अपना उत्कर्ष प्राप्त करना सभी कोई चाहते हैं तस्मा न लाभे लाभ अहम प्रलोभ्य इसलिए पुत्र आदि लाभ दिखा करके हमको प्रलोभन मतलब नहीं दिखा सकते हैं हम तो और ऊपर पदार्थ ही चाहता है किंच अवसर प्रमुखा वर्णरति प्रमोदान अनावस्थित रूपतया अभिध्या निरूपयन य निरूपयन यथावत अतिदीर्घे जीवित कौ विवेके रमेत अव्सर प्रमुखा ये जो अप्सरा रामा कहते थे वर्ण रति प्रमोदन वर्ण वर्ण अर्थात शब्द शब्द अर्थात गीत इत्यादि ये लिया जाएगा रति रति अर्थात क्रीड़ा आमोद प्रमोद सुख तो ये सब अपसरा किस काम के है कहते हैं गीत गीत सुनाएंगे क्रीड़ा और सुख ये देंगे अनवस्थित रूपतया अभिध्यायन ये सब का स्थिति कैसा है अनवस्थित एक दिन होंगे तो एक दिन नहीं होंगे अभिध्यायन अभिध्यायन का अर्थ निरूपयन, इनका यही मतलब इनका अंतिम निष्कर्ष यही है कि अनुवस्थित रूप है यथावत निरूपयन, शब्द दे दिए अभिध्यायन का अर्थ कहते निरूपयन निरूपायन यथावत तो अभिध्यायन का अर्थ निरूपयन यथावत अर्थात यथावत निरूपयन, ये सब अवसराओं का अंतिम गति यथावत जो निरूपण कर लेगा इनको प्राप्त करके दीर्घ जीवन जीने का इसमें को विवेकी कुमेत अति दीर्घे जीवित को विवेकी की रमेत कोई भी विवेकवान भी पुरुष ये सब पदार्थो में कभी भी आसक्त नहीं होगा आ, अभी नचिकेता यहाँ तक अपना कह, कह दिया और भी कह रहे हैं आगे आ, यस्निदंगस मृत्यो यंपराए महति ब्रूहितूढ़मनु प्रविष्टो न्यंग तस्म नचिकेत वृणीतेद यस, हे मृत्यो यस्निद विचिकित्सापरा महति अच्छा हे मृत्यु ये सांपराए महतीद यस्में विचिकित्सी त्रूह तत् यो तस्मात अन्यम नचिकेता न वृणीते अभी नचिकेता कह रहे हैं है मृत्यु संबोधन करते हैं यह तो सांपराय सांपराय परलोक परलोक विषय में जो हम प्रश्न किया था महती ये महान विषय है संपराय अर्थात परलोक परलोक शब्द का अर्थ तो यहाँ है कि यहाँ आत्मलोक क्योंकि शरीर मन बुद्धि यह सबसे भिन्न कोई नित्य पदार्थ इस विषय का प्रश्न हुआ क्योंकि परलोक है यह तो कर्म करने वाले मीमांसकों को ही पता है नचिकेता वो बात नहीं पूछ रहा है तो यहाँ सांपराय अर्थात आत्मलोक विषय में बहुत ही महान विशेषण दिए हैं उसका इदम यस्मिन इदम विचिकित्सि जिस मरण के बाद इस विषय में इदम इदम विचिकित्सन इदम अर्थात अस्थि नास्ति इसी प्रकार के संशय करते हैं लोग तद नस ब्रुहि ओ नस नस अर्थात असमभ्य हम लोग के लिए वो आप कही यहाँ तक नचिकेता कह दिया आगे श्रुति कहती है यो अयम गूढ़म अनुप्रविष्टो बर ये जो गूढ़ बर है अनुप्रविष्ट अनु अर्थात अभी नचिकेता को प्राप्त होने वाला ये जो बर है अन्यम नचिकेता न नृणीते ये श्रुति का वचन है अर्थात ये बात नचिकेता नहीं कह रहे हैं नहीं तो नचिकेता कहेगा इससे भिन्न बर नचिकेता नहीं चाहता वो तो नेता लोग जैसा कहते है ना तो इस प्रकार की वह नहीं है इसलिए यहाँ यह श्रुति का वचन है क्योंकि अगर नचिकेता कहेगा कि इससे अन्य नचिकेता नहीं चाहता है, उसको दोष होगा पाप होगा आत्म नाम गुरो नाम नामाति कृपणस्य च श्रेयस काम नगृणियात ज्येष्ठापत्य कलत्र कलत्र हो आत्म लेना ये श्रेयस काम नहीं चाहते हैं अर्थात अपना कल्याण चाहने वाले अपना नाम नहीं लेते हैं अपना नाम लेंगे तो गिर जाएंगे भाष्य मे अतो अच्छा समय हुआ ओम सन्नो मित्र सं वरुण शो भगवान शो बृहस्पति सन्नो विष्णु नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु त्वमेव मे प्रत्यक्ष ब्रमाशी प्रत्यक्ष ब्रह्मावादिशवादिशं सत्यमवादिशम तन्वद हावि आविदार ओ शांति शांति शांति ओ सहना छंदसभा विश्व छंद्रोभ Shri Ram, Shri Ram, Shri Ram, Shri Ram. प्या yeah.